तो आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ अशोक जी हैं अशोक अत्री साहब हमारे बीच में हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से अशोक अत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपके श्रोताओं से रूबरू हो रहा हूँ अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है पहली बार मैं भी मिल रहा हूं और आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोतागण भी आपसे पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इंट्रोडक्शन यानी आप अपने बारे में ज़रूर बताइए मैं शिमला में पैदा हुआ था जी उसके बाद हरियाणा पंजाब हिमाचल में पढ़ाई हुई है मेरी फिर भारतीय विदेश सेवा में आया और लगभग 40 साल भारतीय विदेश सेवा में रहने के बाद जी निवृत्त हुआ थोड़ी देरी हुई अभी और भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए बहुत से देशों में जाने का अवसर मिला दस देशों में रहने का अवसर मिला क्या बात है भारत के राजदूतावासों में कार्य किया हां हां तो इस तरह जिंदगी निकलती गई <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने अपने बारे में बताया राजदूत शब्द सुनते ही कुछ अलग फीलिंग आता है लोगों को और लोग सोचते हैं कि कैसा होगा क्योंकि एक हमारा जो इतिहास में हम लोग राजदूत की बात करते हैं और वर्तमान में जो हम लोग भारत को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस आप सोचते हैं भारत का राजदूत होना बहुत ही गर्व की बात है जी भारत जशा महान देश इतनी पुरानी सभ्यता है और भारत ने विश्व को इतना कुछ दिया है जब मैंने कार्य करना शुरू किया सबसे पहले अफ्रीका में नरोबी में नहीं। नहीं। मेरा तबादला हुआ तो वहीं से ही मैंने देखना शुरू किया कि भारत के बाहर भारत के बारे में भारत के लोगों के बारे में भारत की देन के बारे में इतना कुछ लोग जानते हैं और भारत की इतनी प्रशंसा करते हैं इतनी इज्जत करते हैं उससे पता लगता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए कितनी बड़ी बात है अशोक <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया भारत की गौरव गाथा अगर हम दूसरे से सुनते हैं तो हमारा जो दिल है वो उसकी धड़कने बढ़ जाती है और ख़ुशी का जो पारा है वो और बढ़ जाता है और बहुत खुशी की बात होती है कि जब हम लोग दूसरे देश से अपने भारत की महिमा को सुनते हैं तो इसी बात पर मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि हमारे भारत देश में आज जो युवा हैं उनकी स्थिति जो देखते हुए भारत के प्रति उनका जो प्यार है या स्नेह है वो कहीं ना कहीं कम लग रहा है तो इसके बारे में आपके विचार मैं ऐसा नहीं समझता जी आज ये जो मैस मीडिया हु हु इतना ज़्यादा हो गया है हाँ हाँ। इतना प्रचलन हो गया है और हर तरह की बातें उसमें होती हैं खासतौर पे टेलीविजन के ऊपर जी जी जी तो उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ धमाकेदार टम्पटेशन वाली खबरें दी जाएं ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे वो ऐसी बातें वहाँ चलती रहती हैं जी कि अगर वो आराम से सीधी साधी बात करेंगे हाँ। तो उनको लगता है कि उनको देखने वाले सुनने वाले उसमें ध्यान कम देंगे जब हम युवा लोगों को मिलते हैं भारत के अंदर भी तो क्योंकि हमें कई यूनिवर्सिटियों में कई कॉलेजों में कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में जाने का अवसर मिलता है सेवानिवृत्त होने के बाद समय भी उस चीज़ों को उन चीज़ों को हम दे रहे हैं तो हम जब भारत के युवाओं से ऐसी जगह पर मिलके आते हैं तो हम उनको क्या प्रोत्साहित करेंगे उनसे हम प्रोत्साहित होके आते हैं <laughs> बहुत देशभक्ति है जी जी। बहुत जज्बा है उनमें सिर्फ ये है कि वो हर वक्त हर बार हर बात पे उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं हुँ, हुँ। तो ऐसी बात नहीं है एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब शुरू में मैंने कहा कि भारत के बाहर की बातें सुनकर भारत के बारे में हम गौरवान्वित महसूस करते रहे शुरू से ही तो उसमें बार बार एक बात आती रही कि भारत का जो स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में लोगों को बहुत मालूम है और भारत की बहुत प्रशंसा और बहुत इज्जत करते हैं उसके बारे में भारत के बाहर के लोग ये सब सुन के ये सब देख के बार बार मेरे मन में ये आता रहा कि ये एक ऐसी बात है जो हम भारतीयों को ज़्यादा मालूम होनी चाहिए क्यों कोई भी भारतीय जो भारत से बाहर जाता है तो दूसरे लोग ये मान के चलते हैं कि हम सबको अपनी सभ्यता अपनी स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में सब कुछ मालूम है लेकिन ऐसा नहीं है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बचपन से ही स्कूल से ही जो पढ़ाई होती है आगे कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसमें इस चीज़ को इतना महत्व नहीं मिला नहीं है जी जी। सो भारत के लोगों को अपनी धरोहर के बारे में खुद ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और युवाओं को भी जी, जी, जी, जी जानने की जरूरत है अच्छा आपका जो मधुबन प्रोग्राम है जी जी ये एक बड़ा प्रशंसनीय प्लेटफॉर्म है जी जी कि आप इसके द्वारा हमारी सभ्यता आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में बता रहे आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बताते रहें अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप अपने आप को विदेश में जब भारत की बात दूसरे लोगों से सुनकर गौरव महसूस करते हैं बिल्कुल हम भी भारत में रहकर जब महिमा करते भारत की तो गौरव महसूस तो करते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा आज है वर्तमान में उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग हैं जो चीज़ें आपने कहा कि ऐड होना चाहिए और बचपन से बच्चों को भारत की जो आध्यात्मिक क्षमता है या आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके बारे में उन्हें पता हो उसके बारे में उनको एजुकेशन पढ़ाई करने का मौका मिले स्टडी करें तो बहुत ही और जो चीज़ें हैं युवा जो हमारे देश के विदेश में जाएंगे या कहीं भी किसी भी देश में जाएंगे तो भारत की जो महिमा वो लोग करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से बता पाए समझा पाए लोगों को एकदम विदेशों की ही बात नहीं है जी अपने जी ही देश में रहते हुए भी हमें अपनी सभ्यता के बारे में पूरी तरह से पूरी तरह से मालूम होना चाहिए और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक छोटी कमी नहीं है एक बहुत बड़ी कमी है जी, जी। आध्यात्मिकता के बारे में जानना उससे सिर्फ जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसी का ही नहीं पता लगेगा उससे पूरा जीवन ही प्रभावित होता है बहुत बड़ी और पूरा जीवन एक अच्छी तरफ प्रभावित होता है तो उससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीखती है बहुत कुछ सीख सकती है अगर एजुकेशन सिस्टम से हम और भी कोशिश करें जी जी जी बहुत ही तो, अच्छी बात आपने बताई ये और मुझे लगता है कि हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से भी एक छोटा सा प्रयास वैल्यू एजुकेशन का जो कोर्सेस है जिसमें स्परिचुअलिटी भी इंक्लूड किया गया है तो अनुमल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है एक कोलेब्रेशन के माध्यम से ये कोर्सेज़ वगैरह उसमें सिखाया जाता है डिप्लोमा वगैरह डिग्री इसमें किया जा सकता है तो एक छोटा सा प्रयास विद्यालय की तरफ से चल रहा है आगे चल के शायद ये और भी आगे बढ़ेगा तो जिस तरह से आपने बताया उस तरह की बातें जो है होना शुरू हो जाएगा और सभी युवा साथियों को भारत देश की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में एक पहचान मिल जाएगी और उसको अपने जीवन में उसको लाने का भी प्रयास करेंगे और लोगों को बताने का भी प्रयास करेंगे अशोक जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि हम लोग इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का तो ब्रेक में गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भारत विदेश सब जगह घूमे हैं तो आपको ऐसा कोई गीत जो बहुत ही पसंदीदा है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे भारत की जिसमें महिमा है एक लाइन ज़रूर बता दीजिए बहुत से गीत मन मन में बहुत सारे गीत आएंगे लेकिन उसके साथ मेरे मन में एक और भी बात आ रही है जी जी जब आप इन गीतों के बारे में सोचते हैं सही बात है तो ज्यादातर गीत काफी पुराने हैं हाँ। तो हमारे सांस्कृतिक फील्ड में जो लोग हैं चाहे टेलीविजन में हैं चाहे फिल्मों में हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के अच्छे गीत जो हैं अब इतने ज्यादा क्यों नहीं बन रहे हैं वो बनने चाहिए अब सोचा जाए तो जाबम खुद बहुत छोटे थे जी तब हम जो सुनते थे तब से सुनते आ रहे हैं वैसे गीत अब बहुत कम क्यों आ रहे हैं एक तो बहुत ही अच्छा आपका मुद्दा है हो सकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर कोई सुन रहा है और सिंगर है या लिरिक्स लिखने वाले हैं राइटर है तो मैं चाहूँगा कि फिर से इस तरह से जो पुराने हम गीत सुनते हैं देशभक्ति के भारत की महिमा के वो फिर से लिखना शुरू करे तो एक नई पहल शुरू हो जाएगी जिसमें हम आ, उस भारत की महिमा से संपन्न बनेंगे होते जैसे है तू तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है तुझको किस मजहब से कोई काम नहीं है अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है तुझको किस मजहब से कोई काम नहीं है जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया कुदरत में तो बखी थी हमें एक ही धरती हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया जो तोड़ते हर बंद वो तूफान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा दो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान के आलाद है इंसान बनेगा नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है इंसान को, <schne music> को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है कुरआन न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले वतन बेचने वाले वतन बेचने वाले इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले कफन बेचने वाले इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले ये महलों में बैठे हुए कातिल जल तेरे कांटों के वज्रू है चमन बेचने वाले कांटों के वज्रू है चमन बेचने वाले तू इन चलिए मौत का ऐलान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है इंसान बनेगा आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया और अशोक अथ्री जी मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोतागण भी इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज इस गीत के माध्यम से जाता है जो सभी लोगों को एक इंसानियत इंसान के रूप में बांधने की कोशिश इस गीत के माध्यम से की गई है बहुत अच्छी लिरिक्स आपने याद कराया बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया और ये मैसेज हमें हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम बटे नहीं हम जुड़कर साथ चले और काम करें बहुत अच्छी बात है ये गौर बचपन से हम खुद स्कूल में स्टेज पे गाते थे जी जी और उसमें हिस्सा लेते थे क्या बात है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा ही हो बहुत ऐसे गीत हैं जिनसे बड़ी शिक्षा भी मिलती है और बड़ा उनका स्मरण करके बहुत अच्छा भी लगता है <laughs> अभी भी ऐसे गीत और ज़्यादा बनने चाहिए सही बात है अशोक जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही प्यारा से दो गीत आपने याद कराए जैसे कि तू ना हिंदू बनेगा तू ना मुसलमान बनेगा इंसान की अवलाद है इंसान बनेगा बहुत ही प्यारा सा मैसेज इसमें जाता है और एक बहुत ही भारत की माता की गौरव पर जो तुम्ही हो माता तुम्हें हो पिता ये भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति और परमात्मा के प्रति और भारत माँ की जो पावन धरती है उसमें जो ईश्वर की जो क्षमता है वो दर्शाता है कि हम उस ईश्वर के संतान हैं वहीं हमारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है तो ये एकता की भावना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने भारत देश को फिर से उस मुकाम पर ले जाएंगे जिसकी सपना हम सभी करते हैं और आजकल राजनेता भी इस बात को याद कराते हैं कि हम कुछ समय के बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो भारत फिर से विश्व का गुरु बनेगा इस तरह की बातें होती हैं तो शायद उस सपने को पूरा करने के लिए इस आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी और इसको जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ने से शायद ये पूरा हो सकता है अशोक जी आपको क्या लगता है आध्यात्मिकता तो जीवन का आधार है जी आध्यात्मिकता जो लोग सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ वो भी उनको उनमें आध्यात्मिकता है लेकिन उनको पता नहीं है उसका जी तो जी जी तो वो जगाने की जरूरत है जागृत तो मुझे मुझे कोई शक नहीं है कि आध्यात्मिक में भारत विश्व का गुरु रहा है और आगे तो भी रहेगा सही बात तो इसके बारे में बचपन से हमने देखा है आगे ले जाने की आवश्यकता है आगे ले जाते रहेंगे इसमें राजयोग का बहुत बड़ा एक योगदान भी योगदान है हमने बचपन से मेरे ख्याल 1900 अक्सर इकसठ बासठ तिरसठ की बात हो गई हु. हम एक छोटे से शहर में पंजाब में थे उस वक्त गुरदासपुर में तो राजयोग सेंटर वहाँ पे खुले इतना प, उनके बारे में पता लगा लोगों को घर घर में पता लगा हमें भी उसी वक्त सबसे पहले पता लगा अच्छा अच्छा हमारे परिवार के लोग वहाँ जाने शुरू हुए उनसे हमने बचपन में छोटे थे उनसे बातें सुनते थे उसके बाद दूसरे शहरों में रहने का अवसर मिला फिर बाद में आ, सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरे देशों में रहने का अवसर मिला बहुत से देशों में हमें राजयोगा सेंटर से कनेक्टेड रहे मिलना जुलना रहा बहुत बढ़िया अच्छा अशोक जी वक्त हो गया है अब इजाज़त का मैं चाहूँगा कि जाते जाते वर्तमान में जिस तरह की परिवेश में हम लोग रह रहे हैं और जैसे कि आपने शुरुआत में ही बहुत अच्छी बात बताई तो इस परिवेश में इस जो सिचुएशन में है हमें किस तरह से अपने जीवन को मोटिवेट करके रखना है सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते है कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि तीन घंटे का एक फिल्म ले देखते हैं तो दो तीन घंटे के लिए फिर से मोटिवेशन आता है कि अच्छा ही काम करना है लेकिन जैसे ही तीन घंटा पूरा हो जाता है फिर वो नशा चला जाता है फिर हम एक कहीं ना कहीं बूस्टर की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं किन बातों से आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं जिससे आपको एक ऊर्जा मिल जाती है और आप एकदम फ्रेश फील करते हैं ये एक बहुत बड़ी बात कही आपने सेल्फ मोटिवेशन की आज के समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत हैं एक भौतिकता के बारे में हर कोई मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहा है तो जब वो नहीं मिलती जब जितनी आदमी चाहता है तब नहीं मिलती है तो उसके बारे में निराश होना ज़रूरी है हो जाता है तो हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये समझने की आवश्यकता है कि भौतिक चीज़ें हमारे लिए हैं हम भौतिक चीज़ों के लिए नहीं हैं जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए हम समय निकालें उनको हम इम्पॉर्टेंस दें सेल्फ इंटरस्पेक्शन एक ऐसी बात है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए जीवन में किन चीज़ों का महत्व होना चाहिए बहुत एक चीज़ें जीवन चलाने के लिए ज़रूरी हैं जो लेकिन वही जीवन नहीं है अध्ययन की आवश्यकता है ऐसे लोगों के साथ मेलजोल आवश्यक है नहीं, नहीं। जो बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं नहीं, नहीं। उससे आपको भी प्रेरणा मिलती है सो ये तो पूरा जीवन भर का एक संघर्ष है <laughs> और और बहुत बहुत आवश्यक है अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कहीं ना कहीं अध्ययन की ज़रूरत है और ऐसे संगठन से ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत है जो लोग पॉजिटिव ऊर्जा लेके चलते हैं मोटिवेटेड है सेल्फ मोटिवेटेड हैं उनके साथ हम लोग रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में भी आना आसान होता है और हम ऐसे कर पाएंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस वक्त आपको राजस्थान गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं इवन विदेश में भी सुन रहे हैं क्योंकि अपना रेडियो का एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसके माध्यम से भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज छोटा सा जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है दो लाइनें राजस्थान और गुजरात के लोगों से मेरा एक शिकायत है <laughs> विश्व के बहुत देशों में गुजरात के तो बहुत लोग हैं राजस्थान के लोग भी रहते हैं जहाँ जहाँ हम रहे हमें गुजरात और राजस्थान के लोगों से बहुत प्रेम मिला और शिकायत ये है कि इतना खाना खिलाते थे पूरण पोली खिला खिला के हमारी हालत खराब कर करी <laughs> पुरानपोली तो <था> महाराष्ट्र में <laughs> यहाँ भी यहां भी महाराष्ट्र के भी आप ठीक कहते हैं महाराष्ट्र के इतने लोग बाहर नहीं है जी, जी, जी। पूरा दिल खोल के सही बात है उनका जो हमें स्वागत मिलता रहा कैसे नरोबी की मैंने बात की जी जी शुरू में हम नरो नरोबी में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय गुजरात से हैं जी जी उसके बाद बहुत देशों में रहने का मौका मिला जाम्बिया में रहे वहाँ भी हैं ओमान में रहे ओमान में मैं राजदूत था वहाँ भी हैं ज़्यादातर गुजरात के लोग थे यूएसए में कनाडा में स्विट्ज़रलैंड में डेनमार्क <laughs> में भी और दुनिया के हर कोने में हमें भरपूर स्नेह मिला और ये हिंदुस्तान के लोग जहाँ भी दुनिया में रहे जहाँ भी रहते हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है बड़ी मेहनत के साथ बड़ी लगन के साथ जो भी काम लिया उन्होंने किया है और प्रशंसा के पात्र बने हैं भारत का राजदूत होने का एक ये भी हमें मान है कि हम <laughs> ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे तो एक बार फिर उनका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए <laughs> अशोक अत्री जी बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बातें आपने कहा और भारत की महिमा भारत के गौरव गाथा और भारत का जो रिप्रेजेंटेशन आपको करने का मौका मिला इसके लिए आप अपने आप को भाग्यशाली भी मानते हैं और गौरव भी फील करते हैं और होना भी चाहिए तो और आपने कहा कि राजस्थान गुजरात के लोग जो है सम्मान सत्कार के लिए आगे आते हैं और बहुत ही प्यार से खिलाते पिलाते हैं उसकी आपको हमेशा शिकायत रहती है ज़्यादा खिलाते हैं तो ये एक प्यार है एक भारतीय का जो परंपरा है एक दूसरे को प्यार देना ये हम लोग करते हैं तो ये बात आपने याद दिलाया और हमारे स्टूडियो में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगली बार कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो